श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 137 सौ अप्रैल अठारह सौ ईश्वर लाभ के उपाय गिरीश तथा मास्टर काशीपुर के बगीचे के पूर्व की ओर तालाब है जिसमें पक्का घाट बंधा हुआ है उद्यान पथ और तरु लताएं चांदनी की उज्जवल छटा में खूब चमक रही है तालाब के पश्चिम की ओर दुमंजले मकान में दीपक जल रहा है कमरे में श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं दो एक भक्त भी कमरे में चुपचाप बैठे हैं कोई कोई इस कमरे से उस कमरे में आ जा रहे हैं घाट से नीचे के कमरों का उजाला भी दिखाई पड़ रहा है एक कमरे में भक्तगण रहते हैं यह कमरा दक्षिण की ओर है मकान के बीच से जो प्रकाश आ रहा है वह श्री माताजी के कमरे का है श्री माताजी जी श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए आई हुई है तीसरा प्रकाश भोजन गृह से आ रहा है यह कमरा मकान के उत्तर की ओर है उद्यान के भीतर से पूर्व की ओर घाट तक एक रास्ता गया है रास्ते के दोनों ओर विशेषकर दक्षिण की ओर फूलों के बहुत से पेड़ हैं तालाब के घाट पर गिरीश मास्टर लाटू तथा दो एक भक्त और बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण के संबंध में बातचीत हो रही है आज शुक्रवार है 16 अप्रैल अठारह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी कुछ देर बाद गिरीश और मास्टर उस रास्ते पर टहल रहे हैं और बीच बीच में वार्तालाप कर रहे हैं मास्टर कैसी सुंदर चांदनी है कितने अनंत काल से प्रकृति के ये नियम चले आ रहे हैं ग्रीस तुम्हें कैसे मालूम हुआ मास्टर प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं होता विलायत के पंडित टेलीस्कोप से नए नए नक्षत्र देख रहे हैं उन्होंने देखा है चंद्रलोक में बड़े बड़े पहाड़ हैं ग्रीस यह कहना कठिन है उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता मास्टर क्यों टेलीस्कोप से तो सब बिल्कुल ठीक ठीक दिख पड़ता है गिरीश पर तुम कैसे कह सकते हो कि पहाड़ आदि सब ठीक ठीक ही देखे गए हैं मान लो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कुछ और चीज़ें हों तो उनमें से प्रकाश आने पर संभव है ऐसा दिखता हो किशोर भक्तमंडली सदा ही बगीचे में रहती है श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए नरेंद्र राखाल निरंजन शरद शशि बाबूराम काली योगिन लाटू आदि जो संसारी भक्त हैं उनमें से कोई कोई रोज आते हैं और रात में भी कभी कभी रह जाते हैं उनमें से कोई कभी कभी आया करते हैं आज नरेंद्र काली और तारक दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बगीचे में गए हुए हैं नरेंद्र वहां पंचवटी के नीचे बैठ तपस्या और साथ ना करेंगे इसीलिए दो एक गुर भाइयों को भी साथ लेते गए हैं